अब सुनिए अगला पाठ शीर्षक है जब मैं पढ़ता था मेरे पिता करम चंद गांधी थे वे राज कोट के दीवान थे वे सत्य प्रिय, साहसी और उधार व्यत्य थे, वे सदा उचित न्याय करते थे. मेरी माता का नाम पुतली बाई था, उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, वे धार्मिक विचारूं की महिला थी, पूजा पाठ किये बिना भोजन नहीं करती थी, दो अक्तूबर अठारा सो उनहत्तर को पोर बंदर में मेरा जन्म हुआ। पोर बंदर से पिता जी जब राज कोट गए तब मेरी आयू सात वर्ष की होगी। पाठशाला से फिर उपर के स्कूल में और वहां से हाई स्कूल में गया। एक बार पिताजी श्रवण पितृ भक्ति नामक नाटक की एक किताब खरीद लाए थे मैंने उसे बड़े शौक से पढ़ा उन्हीं दिनों शीशे में तस्वीर दिखाने वाले लोग आया करते थे तभी मैंने अंधे माता-पिता को बेंगी पर बैठाकर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा इन बातों का मेरे मन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा मन ही मन मैंने कहा मैं भी श्रवण की तरह बनूंगा मैंने सत्य हरिश्चंद्र नाटक भी देखा बार-बार उसे देखने की इच्छा होती हरिश्चंद्र के सपने आते बार-बार मेरे मन में यह बात उठती कि सभी हरीशचंद्र की तरह सत्यवादी क्यों न बने यही बात मन में बैठ गई कि चाहे हरीशचंद्र की भांति दुख उठाना पड़े पर सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए जब मैं केवल 13 वर्ष का था तभी मेरा विवाह कस्तूरबा के साथ हो गया था मगर मेरी पढ़ाई चलती रही पांचवी और छठी कक्षा में तो छात्रवृत्तियां भी मिली थीं अपने आचरण की ओर मैं बहुत ध्यान देता था इसमें यदि कोई भूल हो जाती तो मेरी आंखों में आंसू भर आते शिक्षक का कुछ कहना ही मेरे लिए असह्य हो जाता अपने से बड़ों तथा शिक्षकों का अप्रसन्न होना मुझसे सहन नहीं हो पाता था मुझे यह याद नहीं कि मैंने कभी भी किसी शिक्षक या किसी लड़के से झूठ बोला हो मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली करना भी एक प्रकार का व्यायाम ही है इससे मेरा शरीर मजबूत हो गया एक भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूं पढ़ाई में अक्षर अच्छे होने की जरूरत नहीं यह गलत विचार मेरे मन में इंग्लैंड जाने तक रहा आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत पछताया मैंने देखा कि अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है बाद में मैंने अपने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया परंतु पके घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है सुलेख शिक्षा का जरूरी अंग है उसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए बालक जब चित्रकला सीखकर चित्र बनाना जान जाता है तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे हो सकते हैं मेरे संस्कृत शिक्षक काम लेने में बड़े सख्त थे फारसी के शिक्षक नरम थे विद्यार्थी आपस में बातें करते कि फारसी बड़ी सरल है यह सुनकर मैं ललचाया और एक दिन फारसी की कक्षा में जा बैठा यह देखकर संस्कृत शिक्षक ने मुझे बुलाया और समझाया तुम्हें संस्कृत समझने में कोई कठिनाई हो तो मुझे बताओ मैं तो सब विद्यार्थियों को अच्छी तरह संस्कृत पढ़ाना चाहता हूं आगे चलकर उसमें रस ही रस है देखो हिम्मत ना हारो तुम फिर मेरी कक्षा में आकर बैठो मैं उन शिक्षक के प्रेम के कारण इंकार न कर सका आज भी मैं उनका उपकार मानता हूं क्योंकि आगे चलकर मैंने समझा कि संस्कृत का अच्छा अध्ययन किए बिना न रहना चाहिए मैं हाई स्कूल में मंद बुद्धि विद्यार्थी नहीं माना जाता था पर जहां तक याद है मुझे कभी अपनी होशियारी का कोई गर्व नहीं रहा इनाम या छात्रवृत्ति पाने पर मुझे आश्चर्य होता था लेकिन अपने आचरण की मुझे बड़ी चिंता रहती थी मेरे हाथों कोई ऐसा काम हो जिसके लिए शिक्षक मुझे दंड दें यह मेरे लिए असह्य था मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी मुझे मार का दुख न था पर मैं दंड का पात्र समझा गया इस बात का बड़ा दुख था यह बात पहली या दूसरी कक्षा की है दूसरी बात सातवीं कक्षा की है उस समय के हमारे हेडमास्टर कड़ा अनुशासन रखते थे फिर भी वे विद्यार्थियों में प्रिय थे वे स्वयं ठीक काम करते और दूसरों से भी ठीक काम लेते थे पढ़ाते अच्छा थे उन्होंने ऊपर की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे मेरा मन इनमें न लगता था खेलना अनिवार्य होने के पहले तो मैं कभी व्यायाम करने क्रिकेट या फुटबॉल खेलने गया ही नहीं था वहां न जाने में मेरा संकोची स्वभाव भी एक कारण था अब मैं यह देखता हूं कि व्यायाम के प्रति यह अरुचि मेरी गलती थी उस समय मेरे मन में यह गलत विचार घर किए हुए था कि व्यायाम का शिक्षा के साथ कोई संबंध नहीं है बाद में समझा कि पढ़ने के साथ-साथ व्यायाम करना भी बहुत जरूरी है व्यायाम में अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा स्कूल बंद होते ही तुरंत घर जाकर उनकी सेवा में लग जाता अब व्यायाम अनिवार्य होने से इस सेवा में विघ्न पड़ने लगा मैंने पिताजी की सेवा के लिए व्यायाम से छुटकारा पाने का प्रार्थना पत्र दिया पर हेडमास्टर साहब कब छोड़ने वाले थे एक शनिवार को स्कूल सवेरे का था शाम को चार बजे व्यायाम के लिए जाना था, मेरे पास घड़ी न थी, आकाश में बादल थे, इस से समय का पता न चला, बादलों से धोखा खा गया, जब पहुंचा तो सब जा चुके थे, दूसरे दिन मुझसे कारण पूछा गया, मैंने जो बात थी बता दी। उन्होंने उसे नहीं माना और मुझे एक या दो आना ठीक याद नहीं कितना दंड देना पड़ा मैं झूठा बना मुझे भारी दुख हुआ मैं झूठा नहीं हूं यह कैसे सिद्ध करूं कोई उपाय न था मैं मन मार कर रह गया रोया कि बाद में समझा कि सच बोलने वाले को असावधान भी नहीं रहना चाहिए पुस्तक के इस पार्ट के प्रश्न अभ्यास के अंतरगत प्रश्न संख्या छे में विद्यार्थियों के लिए एक कार्य है कहानी सुनाओ जिसमें लिखा है श्रवण पितृ भक्ति तथा सत्यवादी हरिश्चंद्र की कहानियां पढ़ो और कक्षा में सुनाओ इस क्रम में ये दोनों कहानियां विद्यार्थियों के लिए हम यहां प्रस्तुत कर रहे हैं इन्हें सुनो और कक्षा में सुनाओ कक्षा में सुनाओ